इसलिए करने के लिए द्विबधम सुबद्धम भवत को सिद्ध करने के लिए पुण्य शंकर देखो धरी ध्यान सती जो कि सब जान आप सब, जान। सब जाना अर्थ सब जाना कि पहले कुछ जाना था और अब सब जाना सब जान लिया ये और निर्णय कर लिया यही तन सती भेंट मोही त्याग दिया लोगों ने बड़ी प्रशस्ति की बड़ी प्रशंसा की सती जी को मालूम हो गया कि भगवान शंकर ने हमको त्याग दिया और इनकी प्रतिज्ञा को मिथ्या करने वाला कोई हो नहीं सकता भगवान शंकर कैलास में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गई भगवती सती कहीं नहीं गई देवियों जरा ध्यान देना कहीं नहीं गईं। यह कहने के लिए बाप क्या हाँ नहीं गई कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया आज जरा से लड़ाई हो जाए झगड़ा हो जाए जरा से लड़ाई और झगड़ा हो जाए ना पति और पत्नी में तो पत्नी क्या करती है आप लोग समझ गए क्या हमने तो बताया नहीं कुछ देवियों मैंने कुछ नहीं बताया नहीं। तो जी ये होता है। ये होता होता है, है। देखे सत्तासी हजार हमने तो मामा जी से सीखा है संगीत से कथा कहना तो हमने इनसे सीखा थोड़ा बहुत सीखा है अब चेला तो बनेंगे नहीं इनके, चेला तो हमारे हैं। अब चेला तो हम बनेंगे नहीं लेकिन इनसे सीखा है हमने समझे? अगर चेला बन जाए तो पूरा सीख जाए फिर इनका कान खाट लेंगे समझे हाँ <laughs> तो हम कहते संकेत से इंगित से कथा कहने का बेजोड़ कथाकार भारतवर्ष क्यों महाराज मेरी बात सही है कि नहीं बेजोड़ तो, तो राम जी वो हमने कह दिया ना उसे तो सती जी की विशेषता आई है प्रकृत गाम गो तो सती जी सती बसे कैलाश तब अधिक सोच मन माही एक दो वर्ष नहीं बीते बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी राम राम ते सुमिर ने हृदय हर रस क्या है जानो सती जगत पति जागे इधर उधर उधर सम्भालेना पीछे निंदा मत करना कि पाई नहीं आती इसको श्री राम जी क्या बोला मैंने जान्यो सती जगत पति जागे जाकर के वंदन किया सन्मु आसन दिया के भाव बदला नहीं प्रतिज्ञा ज्यो की त्यों है श्री सती जी भगवान राम की अन्य भक्त हैं पार्वती जी राम जी की अन्य भक्त हैं जब पति से निराशा मिली अपने आराध्य के चरणों में आंसू भाती हुई कहने लग गई जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरत हरण वे तो प्रभु कृपा करो तो मैं करो, कर जोरी, बेगी, भगवान श्री राम ने सती की प्रार्थना के ऊपर दक्ष की बुद्धि को पलट दिया उसने बृहस्पति ये भाव है बृहस्पति स्वनाम का युग आरम्भ कर दिया भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया सारे लोग गए शंकर जी से पर पार्वती जी ने प्रार्थना की अगर आपकी आज्ञा हो आप भी चलो जन्मभूमि हमारी जन्मभूमि भगवान शंकर ने कहा नहीं कह फिर मैं तो जाऊंगी ऐसे कहा से मैं कह रहा हूं मैं तो जाऊंगी सती कि मैं तो स्वामी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी ऐसा कहे हा अच्छा फिर जाओ अगर तुम नहीं रुकना चाहती हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है हुँ? अवश्य जाओ अवश्य जाओ जब जाना चाहती हो सती जी ने सती जी ने वहां से प्रस्थान किया शंकर जी की आज्ञा से नहीं, सती जी की आज्ञा शंकर जी की आज्ञा की अवज्ञा करके चल पड़ी भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं परम कृपा में जब सती चली गई तो अपने अपने गणों को सती जी को जो जो जी प्रिय थी अब उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा भागवत तो बढ़िया प्रसंग भी नहीं है सती जी ने शंकर जी ने अपने गणों से सारी चीजें अरे सीशा तक तो भेजा है महाराज टंगी तक तो भेजा है टिकड़ी तक तो भेजा है सब कुछ जो जो चाहिए वो सब भेजा ले जाओ ये सती के श्रृंगार की सामग्री है सती जी गई वहां पर कोई उनसे प्रेम से मिला नहीं माँ भले प्रेम से मिल गई बहने मुस्कुराती हुई मिल रही हैं आप बिना बुलाई चली आई जी, जी ने अच्छा नहीं किया जो दुश्मनी ठान ली इसलिए तुमको नहीं बुलाया हमको तो बड़ी आदत पूर्वक बुलाया आदमी भेजा था गाड़ी मोटर भेजा था अच्छा अब महाराज जी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई सती जी महाराज सती जी ने देखा अपमान की तो कोई बात नहीं है देखा क्या अरुद्रभागम उस अरुद्र भाग अरुद्र भाग उस यज्ञ को सती जी ने देखा तम अधरम अरुद्रभागम अवेक्ष उस अध्वर को अरुद्र भाग जब देखा शंकर जी का भाग नहीं शंकर जी का कोई हिस्सा नहीं शंकर जी का कोई आसन नहीं मेरे स्वामी का अनादर किस दक्ष अब पिता नहीं दक्ष तुमने लोक कल्याण करने वाले शंकर का कल्याण किया है इसलिए तुम्हारे जिन धमनियों में तुम्हारा रक्त प्रवाहित है उस शरीर को आज हम परित्याग करते गए अतस्तवोत्पन्न मिलम कलेवरम न धारह से शीतकंठ गर्णा शितकठ गर्णा गर तव तब उत्पन्नम इदम कलेवरम न धार्नम इदम कलेवरम न धार्षित रहना सतीजी चार अग्नियों में जली सत्तासी हजार वर्ष तक वीरा की अग्नि में जली यहां पर आने के बाद अपमान की अग्नि में जली हैं नंबर तीन क्रोध की अग्नि में जली हैं और चौथी हो रही है उी आ रही अग्नि जोग अग्नि सक असक हा हा हाहा शंकर जी के गणों ने आकर के दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दिया महाराज और फिर उसके बाद आगे कथा भागवत पढ़िएगा यहाँ की खराब भी नहीं है एक बात बड़ी काम की बता, बता दूंगा आपको ठाकुर की कृपा और सती की निष्ठा मैं मेरी दृष्टि में जो अत्यंत सूक्ष्म बात है मैं वही बताती चल रहा हूं कथा हमारी बहुत बढ़िया होगी इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है हर ध्यान मारक हमको तो आपको बताना है रामायण इसी ध्यान है सिया राम जी एक, एक, एक प्रसंग जब सती जी योगाग्नि से जलने जा रही थी ठीक उसी समय छलकते हुए सौंदर्य को लेकर करुणा वरुणा भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र सती के पास आ गए कि देवी मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में तुमने दिल दिल करके अपने को जला डाला मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में तुमने लंबा चौड़ा जीवन दुख में बना लिया हे भगवती अगर तुम्हारी किसी भी अभिलाषा को मैं पूर्ण कर सकूं, तो मैं अपने को कृतार्थ कर लूंगा सती की आंखों से आंसू समुच्छलित हो गए सती ने कहा स्वामीन मेरे आराध्य आज मैं सब कुछ पा गया आज मैं सब कुछ पा गई आज मैं निहाल हो गई स्वामी इस जीवन की अंतिम बेला में आप दर्शन दे रहे हैं इससे बढ़कर मेरी और क्या कृतिकृत्यता होगी हे रघुनंदन मेरी यही कामना है कि मैं जहां भी जन्मू जिस योनि में भी जन्मू जैसे भी जन्मू मेरे पति आराध्य शंकर ही और कोई दूसरा नहीं सती मरत हरिशन भर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा इसलिए वो पार्वती हुई पर्वत यहां पैदा हुई सियाराम राम जय राम जय जय राम इसलिए पर्वत यहां पैदा हुई पर्वत वहां तपस्या करने की सुविधा है पर्वत महाराज जी पर्वत कभी मुड़ नहीं सकता है इसलिए पर्वत यहाँ पर्वत डिग नहीं सकता अडिग रहता है अडिग रहता है पर्वत्यापतम स्त्री पार्वती पिछले पर्वत की पुत्री हुई महाराज पर्वत की पुत्री नारद जी महाराज पधार गए नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया और ये भी बताया कि शंकर जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे ये जाकर के आराधना करें श्री नारद जी के बच्चनों को मान करके माता पिता को समझा करके श्री पार्वती जी जाकर के गौरी कुंड में तपस्या करने लग गई हरिद्वार के पास गौरी कुंड है हरिद्वार के पास वहीं पास में ही है मैं कई बार गया हूं गौरीकुंड में जाकर के तपस्या करने लग गई पार्वती जी की विशाल तपस्या को देख करके महती तपस्या को देख करके कठिन तपस्या को देख करके भगवान श्री रघुनंदन राम भगवान श्री रघुनंदन राम आकाशवाणी कर रहे हैं देवी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया अब तुमको भगवान शंकर मिलेंगे गगन ब्रह्म ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा इस ब्रह्म गिरा को लोग ब्रह्मा की वाणी मानते हैं मेरे गुरुदेव ने मुझको ही बताया है कि ये ब्रह्म की वाणी है ये ठाकुर की वाणी है ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा भयो मनोरथ सुफल तब सुनु राजकुमारी आह क्या गिरिराज कुमारी शब्द आया है महाराज व्याख्या तो मैं कर नहीं पाऊंगा लेकिन कथावाचकों को निर्देश जरूर करूंगा इस पर ध्यान दीजिएगा सुन गिरिराज कुमारी परिहु दुसह सब अब मिली हैं त्रिपुरारी तप कीन भवानी अब आप जाओ आपको भगवान शंकर मिलेंगे अब कैसे ब्रह्म है देखिए इधर दिन ध्यान दीजिएगा इसी दोहा इधर तो पार्वती को वर दिया इधर जानते शंकर जी वि करेंगे नहीं पार्वती को इधर वरदान दे करके बहुत ध्यान देंगे प्रसंग पर पार्वती को इधर वरदान देकर इधर घूम करके कहा रहे भोले बाबा के पास यही प्रसंग है अन्य प्रेम शंकर कर देखा अभी चल भक्ति के रेखा और उनकी पुरस्ताद प्रकृति राम कृतज्ञ कृपालम भगवान शंकर अपने आराध्य का दर्शन करके उनके रूपासव को छलकते हुए रूपासव को अपने नेत्र चषक से पान करते हुए विभोर रहे, रहे। भगवान शंकर भगवान राम ने कहा बामदेव आज तुमको एक खुशखबरी सुनाने आया क्या सती का जन्म हो गया है वो पार्वती के रूप में आ गई है अब वो दक्षिण नहीं है अब वो हिमालय नंदिनी है पार्वती कर जन्म सुनावा बड़ी पवित्र आत्मा है उनका शील पवित्र है उनका चरित्र पवित्र है अति पुनीत करनी, थोड़ी मैंने खूब विस्तार से सुनाया शंकर जी सुन रहे हैं नंकर जी सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा चौपाइयों पर ध्यान दीजिएगा प्रसंग सुन रहे हैं न, हूं न कुछ नहीं वो सब कहते जा रहे चुप्त कोई चेहरे अरे भाई जो कहने वाला है ना वो देख लेता है कि श्रोता कैसा बैठा है हमको तो तुम्हारा हजार श्रोता रख दो हम सब बता देंगे हम कभी-कभी हटा देते हैं अपनी सांस को हटाओ ये कथा सुनने का बिल नहीं ये हमारी कथा बिगाड़ देगा हाँ हर रसी के सुखित रसी मालिक मालिक हा? तू बोलने वाला समझता तो है मेरी बाणी का क्या असर हो शंकर जी कहते मेरी बाणी का कोई असर नहीं मैं पार्वती का जन्म सुना रहा हूं उनकी तपस्या सुना रहा हूं उनका चरित्र सुना रहा उनकी शुद्धता सुना रहा हूं उनकी निष्ठा सुना रहा हूं, हूं। अरे कुछ नहीं क्या समझ गए इन तिलों में तेल नहीं है तेल पैदा करना पड़ेगा इन तिलों में तेल नहीं है तेल पैदा करना पड़ेगा शंकर दृढ़ प्रतज्ञ है इन्होंने मेरी भक्ति के लिए किसका परित्याग कर दिया उसका अभिग्रहण करना चाहते नहीं है लेकिन पार्वती सर्वथा अत्याज्य है पार्वती सर्वथा ग्राह्य है मैंने सती को भी वरदान दिया पार्वती को भी वरदान दिया ऐसा स्वभाव किसी स्वामी का मिलेगा नहीं नोट कर लो भगवान रघुनंदन कहते हैं बोले बाबा मुझे मालूम है कि आप पार्वती को नहीं स्वीकार करोगे लेकिन हे बामदेव, हे गौरीनाथ, हे करु शंकर आज मैं तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला रहा हूं तुम्हारे सामने झोली फैला रहा हूं मेरी झोली में भी एक भीख डाल दो मेरी झोली में भी एक भीख डाल दो जाकर के पार्वती से बिहार कर लो मेरी झोली में भी भी भीख डाल दो अब बिनती मम सुन हो जो मु पर निज देव जाय विवाह शैल जही मुही मोही मांगे देव भी हूं क्या स्वभाव है अपने भक्तों के बांछा को अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भक्तवांछा कल्पतरू लोगों के सामने याचना भी कर सकती है ऐसा स्वामी दुनिया के पर्दे में कहीं मिलेगा भी और ऐसे स्वामी के चरणों में जो शरणागत न हो जाए उनका भक्त न हो जाए मंद अब आगा यह मुहिम मांगे दे मुझे याचना कर कहा भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा कैसे टाली जा सकती है करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा परम धर्म का भाव है समझिए नहीं सप्तर्षि आये भगवान शंकर ने कहा सप्तर्षियों भगवती पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो जा करके और हिमालय को प्रेरणा गृह करके कहो कि ले जाए उनकी तपस्या सफल हो गई सप्तरसिया सप्तरसियों की तुम परीक्षा साधकों के बड़े काम की परीक्षा है साधकों के बड़े काम के हाँ। के ही की परीक्षा है आप किसकी आराधना कर रही हैं क्या चाहती है जरा से कोई कंठी बांध लिया तिलक लगा लिया माला जोली हाथ में ले लिया उसके पुराने साथी आए हा देखो ये देखो ये एक कंठी बहना है कहते और उससे क्या होता है कच्ची वच्ची श्रद्धा जो होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है हमने देखा है अरे पत्नी ने हंसी उड़ाई पत्नी ने हंसी उड़ाई अब क्या बताऊ हम कथा कहने बैठे हैं घर में बैठे होते स्थान पर तो सुनाते आपको हा? हा? एक एक एक एक एक एक को विशिष्ट एक, नहीं था मैं एक, एक एक एक को मैंने ऋषिकेश में गीता भवन में कथा कह रहा था एक को मैंने सिखाया कि देख कपड़ा पहन धोती पहनाकर पूजा के समय ऐसा वो धोती ऊती पहनने लग गया महाराज थोड़ा चंदन उंदन लगाने लग गया मंत्र नहीं दिया था वो अपने घर में गया फिर वहां से पत्नी पत्नी ने देखा तो उसने फिर हमको पत्र लिखा हमने टेलीफोन किया उसको कि तुम अभी नियम वम करते हो तो कहता है कि मेरी पत्नी कहती है कि आप धोती उती में स्मार्ट नहीं लगते हैं इसलिए आपके तो हमके ये स्मार्टनेस ये सही बात है व्यासपी पर बैठा हुआ जन ज्यादा असत्य भाषण नहीं करना चाहिए थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं समझे तो राम जी वो ऐसा हुआ महाराज ये श्रद्धा हंसी से गायब हो जाती है है? जब उन्होंने कहा कि हम पार्वती जी ने कहा कि हम शंकर जी को पति बनाना चाहते तो सुनत बचन बिहसे ऋषय बिहसे ऋषय ऋषय शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया किया है महाराज कमाल का शब्द है सुनत तो बचन बिह से ऋषय ऋषय बहुवचन है ऋषि ऋषि ऋषया चन बिहसे ऋषाय सातो मिल के हंसे हो वो सातों मिल के हंसे अब सात सात मनई जे का मिल के हंस का हालत हुई एक तू समझा है? मैं अभी बोल गया क्या है? सुनत बचन बिहसे ऋषाय हसे सातों उसके बाद पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराती रही बाप की निंदा की मुस्कुराती साधना की निंदा की गुरु की निंदा की सब पढ़ना अंत में इष्ट परिवर्तन की सलाह इष्ट परिवर्तन की सलाह इष्ट की निंदा की सब सुन रही है क्या उत्तर है उत्तर तो सब बहुत बढ़िया है कि चौपाई कीमती है लेकिन सब तो कह नहीं पाऊंगा एक कह रहा हूंगा सब सुनती रही पार्वती जी ने कहा हमको मालूम पड़ता है जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं क्या कि आप शंकर जी की निंदा करना चाहते हैं यही ना आप शंकर जी की निंदा करना चाहते हैं और वो तो अनिंद है तो शंकर जी की निंदा को जितना शब्द में शब्द था उसको आपने ले लिया और भगवान विष्णु की प्रशंसा भी नहीं की जा सकती वेद नेत रीति कहता है तो उसमें भी आपके मस्तिष्क में जितना शब्दकोश था वो आपने प्रयोग कर लिया अपने ज्ञान के अनुसार आपने निंदा भी कर ली शंकर अपने की अपने ज्ञान के अनुसार निंदा भी कर ली आपने विष्णु की अब हमारी सुन हम सुनावे के सुना हम आपकी बात कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है ना के, के महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम यही है ना हाँ बिल्कुल यही है आप मेरी बात समझ गए कि अब तुम मेरी समझो आपकी तो मैं समझ गई अब मेरी समझो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम अब मेरी सुनो क्या कह जाकर मन रंग जा सन काम अब क्या करें अब हम तो शंकर जी को ही पसंद कर चुकी है उन्हीं पर मेरा मन बीछ गया है उन्हीं को वही मुझे भा गए इसलिए अब मैं कहीं जाने वाली ही? नहीं हूं हाँ एक बात बताऊ आपको के हाँ, के अगर तुम्हारे मन में बहुत है मैं तो हार गई अब मैं जन्म में जन्मित हारा परसों एक सज्जन आए कि आपको बासी जो तो करना है वृंदावन बास कर दिया क्या है अयोध्या सूखी जगह है वृंदावन में रसीली जगह है अभी परसों की बात है। एक सज्जन अच्छे समझ थे तो उन्होंने कहा आप बनवास करिए हमने कहा भैया अब मैं जन्म तहारा, अब मैं जन्म जन्मित हारा बड़ी चौपाई साधकों याद कर लो इसमें अब मैं जन्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए इष्ट परिवर्तन नहीं करना चाहिए कभी आप धोबी के गधे हो जाओगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे हाँ कभी नहीं परिवर्तन करना गुरु का, का माला का ग्रंथ का इष्ट का मंत्र का परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए तिलक का ये सब परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आजकल तो कम वक्त महाराज गुरुए बदल जाते हैं हाँ गुरु बदल जाते हैं गुरु को डाइवोर्स कर देते हैं गुरु को डाइवोर्स कर देते हैं अरे बड़ी रोने की बात है अभी तो हंस लो रोने की बात है तुम्हें कभी सिद्धि मिलेगी नहीं कभी नहीं मिलेगी है ना गुरु के बचन प्रती सगन्य सपन्य हूं सुगम क्या है सिद्धि नहीं ते ही एक बात बताओ एक बात करूं कह क्या हमारी तो सुन लो इतनी कीमती चौपाई है सब कीमती है तो कह रहा है बिना कीमती तो कुछ कह नहीं रहा इतनी कीमती चौपाई है पूछो मत जन्म कोटि लग साधकों, उपासकों भजनी को चौपाई याद कर लो जन्म कोटि लग रगरी हमारी बर संभु तर कुमारी अब आगे सुन लो आगे बड़े काम की छोपाई अब दिंदक जब आ सामने आ जाए हटाए नहीं तो उससे क्या करना चाहिए उसके पिंड छुड़ाना चाहिए अगर सीधे नहीं तो कहे प्लीज गेट आउट ऐसे आपको एक लिखा कहा है देखो साधु के शब्दों में लिखा है मैं पापरु कहे जगदम्बा तुम गृह गवन हाय की नहीं वोई? अरे हो नहीं वोई? मैं पापरु कहदम्बा तुम गृह गवनु भयो विलम्बा तो देखी प्रेम सप्तर्षी छलक पड़े सप्तर्षी अरे साधारण है बुद्धि से सीधा संबंध है मरीचि अत्री अंगिरा पुलस्त पुरा क्रतु वशिष्ठ ये विश्व के विभूतिया विद्यमान है भाई याद हो तो बोलना मेरे साथ जय जय जगदम्बिके ना हो तो फिर बोलो जय जय जगदम्बी जय जय जगद के भवानी जय जय जय के भवानी इधर महाराज श्री राम जी राम जी सार का का दैत्य हुआ बड़ा उपद्रव किया उसने देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी ने कहा ये तो एक ही तरह से मरेगा मैंने वरदान दिया है से? कैं संकर के बेटे से मरेगा कैं ठीक है हम जाते हैं शंकर जी के बेटे बन जाते हैं, हम जाते हैं संकर जी के बन जाते है। बेटा तो कई तरह का होता है हमारा एक भाव पुत्र होता है एक नाद पुत्र होता है और एक, एक बिंदुपुत्र होता है बेटे तो कई तरह के होते तो हम अब हमारे साधुओं में पुत्र होते हैं। गुरु के सारी संपत्ति पर अधिकार चेलेगा होता कि नहीं होता मारा गुरु के संपत्ति पर अधिकार चेले कौन सा संबंध है नाथ संबंध है समझे ना तो हम जाते हैं बैठे बन जाते कहें नहीं नाथ संबंध वाला नहीं चाहिए भाव संबंध वाला नहीं चाहिए अब निश्चय कर रहे हैं कि शंकर जी अकाम है अब मेरे गुरुदेव ने भगवान देवर्षि देवदर्शन श्री नारद जी ने हमको पहले बताया कि योगी जटिल आगे बोलो देख लिया आपने योगी जटिल अकाम मन अन्नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिली मेरे गुरुदेव ने तो पहले ही अकाम मन बताया मैं तो अकामी अकाम को प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की है एक बात और बताऊ सुनो मामा जी एक बात और बताऊ चेला वो जो गुरु के ज्ञान संपत्ति को विस्तार करे क्यों वही है ना मेरे गुरुदेव ने केवल अकाम बनाया है बताया था और मैंने जब तपस्या की तो क्या समझ के मैंने जब तपस्या की तो क्या समझ करके आज अनवध्य अकाम और आगे अभोगी और आगे ऊपर वाली चुपाई क्या आज अनवध्य अकाम अभोगी हमरे जान क्या इज्जत रखी है लोगों ने बुढ़े की इज्जत बर्बाद हो जाती है हम जान सदा शिव जोगी आज अनवध्य अकाम अकाम तो गुरुदेव ने बताया और मैंने बढ़ाया क्या उस ज्ञान को अभोगी मैंने तो अभोगी समझ करके उनकी आराधना की सप्तियों ने चरणों में साक्षात सा, सा, प्रनिपत, प्रणिपति प्रणिपति प्रणति निवेदन किया देवी तुम माया भगवान शिव सकल जगत अब इसके बाद भगवान शंकर का मंगल में पाणी ग्रहण संस्कार विवाह हुआ है महाराज अब इसको तो मैं प्रणाम करूंगा लेकिन दूल्हे का वर्णन जरूर करूंगा है ना अब भगवान शंकर दूल्हा बने महाराज ऐसे दूल्हा बने हैं ऐसे दूल्हा ऐसा दूल्हा तो त्रैलोक में कहीं मिलेगा नहीं और कहीं वर्णन भी नहीं मिलेगा हमारे शिव ही शंभु कर रही सिंगारा, सी, शिव ही शंभुगन कर रही सिंगारा। अब बढ़िया दूल्हे का श्रृंगार हो रहा है जटा मुकुट जटाओं का मुकुट अब मौर होना चाहिए देखो मौर की व्याख्या आजकल तो लोग सेहरा बना देते हैं ना ठीक वो पुरानी प्रथा का है लेकिन उसमें लटकता तो भाई है लटकता है ना तो अब मऊर तो बने तभी बनेगा जब ऊपर से कोई लटकेगा तो जता हो गया मुकुट अब मऊर लटकेगा क्या तो एक सांप इधर से जाके इधर लटक गया लाल लाल एक सांप इधर से जाके ए यहां गया पीला पीला एक सांप इधर से आके इधर लपट गया हरा हरा एक सांप इधर से इधर आ गया काला चारों लपट गए जटाम कुंडल कंकन पही प्याला कुंडल कंकन कुंडल एक आया यहां लिपट गया कंकन आ गया कुंडला कुंडल देखा तो छेद ही नहीं है एक ने मारा फर छेद हो गया और भीतर घुस गया, गया कुंडल कंक अब हम नहीं कह आप हंसते हो अब अभी हम बारात तो सुनाएंगे नहीं बरात सुनेंगे तो आप बहुत हंसोगे। इसलिए हम हंसाने हम, हमारा इसलिए महाराज, हमने भोले बाबा की का स्वरूप है ये बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप है ये बड़ा मंगलमय स्वरूप है इसका कभी चित्रण किसी से सुनना ये अयोध्या हम सुनाएंगे या तो नहीं सुनाएंगे श्री अयोध्या जी आओ हम सुनाएंगे इस वेश का क्या महत्व है असा, ये असाधारण देश है महाराज जी राम जी और बारात बड़ी विचित्र है हो छोड़ो रात को अब भगवान शंकर पहुंच गए अरे इस बरात में बड़ी विचित्रता और बड़ा अनोखापन है क्या अनोखापन है एक घोड़े पर चढ़ करके एक घोड़े पर चढ़ करके शंकर जी तो ब, बैल पर चढ़े और एक घोड़े पर चढ़ करके और बढ़िया किए हुए हुए चल के ले करकेज करते हुए भगवान नारायण भी चले आ रहे हैं चार मुखारी आ रहे हैं महाराज जी हाँ अरे बड़े बड़े आ रहे हैं पूछो मत कुछ ना सब आए सब आए और बारात बहुत बढ़िया अब दरवाजे पर पहुंच गए ब्याह लग गई बारात लग गई और परछन करने के लिए श्री मैं जी आ गई जो परछन करने के लिए आई तो चली हर रही हर शानी। चली हर रही हर हर अब तीन तीन शब्द पे शब्दों में सारा विवाह कह चली को परछन करने चली हर मनी क्या होता है हर ती ती हरा ये देखो हरी और हर की एक ही विपत्ति है हरी हर एक धातु से बने इससे बड़ा शिव विष्णु का और क्या होगा एक ही धातु से एक ही प्रत्यय से एक ही अर्थ को लेकर के हरि भी है और हर भी राम जी मन को हरण करने वाला हर है भक्तों के मन को जो हरण कर ले उसका नाम हर। वही है भगवान है तो परिछन चली हर कीर्ति सुनकर के मन प्रसन्न है इसलिए हर का और जब वहां गई तो विकट वे सरुद्र ही जब देखा अब हर चला गया रुद्रा गया रुद्र को देखा रुद्रमने क्या होता बड़ा भयंकर लेकिन हम बताएं बताए रुद्रमने रुद्रम द्रावती रुद्रा जो रोग का द्रावण कर दे उसका नाम रुद्र है अर्थात इनके भीतर जो अज्ञान रोग भरा हुआ है उसको भगवान शंकर द्रावण करने के लिए अपना वेश दिखा रहे हैं शंकर जी बहुत सुंदर है वो, हैं वो तो विकट बेस रुद्र ही जब देखा महाराज कौन तो परिछम करे वो तो क्या नाम उसका परिचम की थाली वहीं फेंका भागी भवन बैठी अति त्रासा इंसल्ट एकदम अनादर लेकिन जो अनादर को सहले वही महान है ध्यान दिया आपने पहले हर रही हरशानी, फिर रुद्र रुद्रही देखा और जब अनादर हो गया आप क्या कहते हैं कि चले महेश जहा जन वासा अब महेश आ कोई परवाह नहीं कोई परवाह नहीं लोगों ने कहा आपका बड़ा नदर हुआ क्या पर्वतों की यहां ऐसी प्रथा है लेकर के मैना ने बड़ा द्राव बिलाप किया है बहुत द्राव बिलाप किया है मैना ने निर्णय कर लिया कि तू वह सहित गिरते गिर पावक जरू जल निधि महा पर लेकिन जीवत विवाह हर पार्वती जी बोल रही है आज की कन्याओं को यह शब्द ध्यान करना चाहिए पार्वती जी कह रही हैं मैया अगर मेरे भाग्य में यही लिखे हैं तो तुम उसको मेट सकती हो है ये सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे अगर ये प्रसंग याद आ जाए मैया करम लिखा जो बाउर नाहकत तो का।, का, का मतलब शंकर जी की निंदा नहीं सुन पा रही हैं उसको काहू के शब्द से व्यक्त कर रही है तवकत तो दोष लगाइये काहू तो मैया तुम मिटी ही की बीजी के अंका मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका जनी लेहु मातु कलंक करुणा परिहरो हो अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीला रमरी जाब जाऊब ती इसी समय भगवान देवर्ष नारद आ गए सप्तर्षियों को साथ में लेके आए भगवान शंकर के स्वरूप का परिज्ञान कराया सारे नगर में संवाद व्याप्त हो गया सब सुखी हो गए भगवान शंकर का मंगल में विवाह हो रहा है प्रणाम तो मैंने कर लिया था लेकिन कहीं डाला मैंने मुनि अनुशासन गणपति ही खास बात मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी मुनियों के अनुशासन से शंकर और पार्वती ने अपने ब्याह के पहले गणेश जी की पूजा की की कि नहीं गोस्वामी जी जानते हैं कलजुगी श्रोता जो होंगे ना या पाठक जो होंगे तुरंत हमको कहेंगे इस चौपाई को निकालो इस दोहे को निकालो ऐसे तुरंत कहेंगे सब ये ये जो है ना सब कहेंगे इस, इसको निकालो इसमें कोई संभाल नहीं है आलोचक ही कहेंगे जानते थे इसे तुरंत कह रहे हैं कि को <laughs> मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान और को सुनि संसय करो कर सुर अनाद जिया जान समझ में नहीं आई बात के सुर अनादिजान शंकर जी के पार्वती जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसी हुई कसुर अनादि ये गणेश एक पद है समझाने के लिए मैं कह रहा हूं जैसे राष्ट्रपति का पद होता है उस पद पर कभी राजेंद्र दास नामक व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति थे कभी डॉक्टर राधा कृष्णन थे उस पर और कोई होगा हम नहीं जानते दो का नाम जानते हैं और आगे कोई होगा हम नहीं जानते भाई दो का नहीं जानते तो जिस पद पर ऐसे ऐसे लोग थे तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे जी अरे कौन थे राष्ट्रपति शाहबास डॉक्टर राधा कौन थे जी राष्ट्रपति लेकिन उनका नाम तो राष्ट्रपति नहीं था उस पद पर वो व्यक्ति बैठे सियाराम इसी प्रकार इंद्र भी एक पद है उस इंद्र पद पर विभिन्न विभिन्न कल्पों में विभिन्न विभिन्न मनमंत्रों में विभिन्न विभिन्न लोग बैठते हैं अब आगे आने वाला जो मनमंत्रर है उसमें बलि महाराज इंद्र होंगे अभी से बता दे रहा हूं आपको इसी प्रकार मनु भी पद है ये सप्तषि भी बदलते रहते हैं ये सप्तऋषि भी बदलते रहते हैं हा इसी प्रकार गणेश भी बदलते रहते हैं गणेश भी एक पद है वाह महाराज क्या गप छोड़ी है आपने आधुनिक परिवेश में हम गप नहीं छोड़ते हम शास्त्र पढ़ते हैं वही अध्ययन करते हैं वही कहते हैं आपसे गणेश पुराण में देखिए वहां पर दो गणेशों का वर्णन है दो गणेशों का वर्णन है मुझे नहीं याद है नाम अभी रामचरितमानस मानस क्य सुधा सागर में आप पढ़ लीजिएगा उसमें मैंने कई गणेशों का वर्णन किया है उदाहरण भी दिया कहां, कहां, कहां के हैं दो गणेश गणेश गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण में दो गणेशों का बंधन है एक महोत्ट दो दो गणेशों का बंधन है गरुड़ पुराण का मतलब क्या समझे एक आदमी हमारे पास आए क्या हमारे हमको तो सारा गरुड़ पुराण याद है हमको क्या कह रहे कि मुझको सारा गरुड़ पुराण कंठस्थ है हमको मैं समझ नहीं पाया क्या गरुड़ गरुपुराण वही जो सुनाया जाता है मरने की बात अरे बाबा ये गर्व पुराण का छोटा छोटा सांस है उसको कहीं गर्व पुराण मत समझ लेना हमने कहा महात्मा तुम गर्व पुराण तुमको तो कंठस्थ है लेकिन तुम गर्व पुराण का दर्शन ही नहीं, नहीं किए हो गए कंठस्थ कहां से होगा गर्व पुराण बड़ा पुराण है महाराज तो गर्व पुराण में गणेशों का वर्णन है गणेश पुराण में गणेशों का वर्णन है स्कंद पुराण में गणेशों का वर्णन है जिस समय भगवान भूत भावन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ उसमें करबीराक्ष नाम के गणेश थे और उनकी मुनि अनुसासन गणपति पूजे संभु भवानी, और संप्रति वर्तमान काल में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, उनका विनायक नाम है वो समय गणेश समय गाय गणपति जग वंदन नहीं तो गणेश कहने के बाद भवानी नंदन कहने की जरूरत जरूरत क्या? यही है परिचय सुन लो कौन है? चलो <coughs> कोई जरूरी नहीं कि सबका हाथी गमु सब, सब गणेशों के हाथी मुनी अब इस बात पार शंकर पार्वती का बढ़िया विवाह हो गया विवाह करने के बाद खूब दह मिला और घर पर आए और महाराज उसके बाद बहुत दिनों के बाद इन्हें हुआ बेटवाश्रम भी सिखा रहे दो स्वामी और उसके बाद तब जन्म सट बदन कुमारा तब वाला बेटा पैदा हुआ मारा इच्छा मुख वाला बेटा कैसे हुआ कि पांच मुख्त तो शंकर का एक मुख पार्वती का और छह मिला के सठ बदन कुमार सट बदन कुमार आ गए बहुत दिन बीत गया उनके मर, उनके उनके पैदा होने के बाद भी बहुत दिन बीत गया तारा तारकासुर मारा गया उसके बाद एक दिन भगवान भूत शंकर ने कहा आप सुनो पार्वती कह अब राम कथा होनी चाहिए अब रोज सत्संग का नियम बना लो इतने बजे से इतने बजे तक सत्संग करेंगे जो गृहस्थ सत्संग नहीं करता अपने घर में वो ग्रहस्त भागा है अपने घर में रोज सत्संग करना चाहिए मेरी अगर नहीं किए तो आज तक अब आगे नहीं आज से नहीं करोगे तो अब आगे हो अपने घर में जाकर के सत्संग का नियम बनाओ कि सब लोग मिल करके घर परिवार बैठ करके कम से कम कुछ देर तक सत्संग किया करेंगे भगवान की आरती करो उसी में साथ में रह लो भगवान शंकर ने कहा पार्वती कह अब रोज सत्संग हुआ करेगा हाँ हमारा जरूर होगा भगवान शंकर मैं कथा कहूंगा कह ठीक है महाराज मैं श्रोता बनूंगी भगवान शंकर कथावाचक और सी पार्वती जी श्रोता बन करके चले गए अब बढ़िया बट के नीचे चले गए और बट के नीचे जाकर के निज कर दासी नागदी पुछाला कथा होने जा रही है अपने हाथ से नागरिप मने बाघ बिछाया और बाघांबर बिछा करके उस पर भवानी शंकर जी बैठ रहे हैं अब तब, अब कथा होगी सुनो लोग कहते हैं महाराज हमको सिद्धि नहीं मिलती जब बहुत, बहुत करते हैं आप जप ही नहीं करते महाराज ऐसे ऐसे कर लेते हैं पहले जप करने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है मैं प्रसंग बदल के कह रहा हूं आपकी कल्याण के लिए पहली बात की आप शुद्ध हैं कि नहीं जब करने योग्य हैं कि नहीं बाजार से आए गुड़ धोया न पैर धोया घास से बैठ गए जब कर रहे हैं।, हैं पता नहीं कहां से आए इधर उधर करके हाथ गुड़ धोया नहीं घास से बैठ गए माला ले आओ जब करेंगे ऐसी थोड़ा जब होता है सबसे पहली बात है शुद्ध होकर के आसन पर बैठ करके आचमन करो और उसके बाद प्राणायाम करो और तब जब शुरू करो चाहे जो काम करो इतना तो आवश्यक है क्यों पंडित आवश्यक है कि नहीं पहनकर हाँ ध्योती पहनकर दिया हाँ धोती ने देखो महाराज जी ने कह दिया अब इनकी आज्ञा तो जरूर मानना भला हमारी चाहे महत्व मानना लेकिन जब इनकी मानोगी धोती पहनोगे ना तो हमारी तो अपने आप मन जाएगी है ना तो राम जी खूब बढ़िया ऐसा करके और आसन भी कैसा होना चाहिए आसन भी कैसा होना चाहिए जो ही पावे आसन घसे बैठ गए गए गए होटल में गए होटल में होटल में, में गए पता नहीं किसका गद्दा है अरे तेरी के छींच लगती है, है। पर उस, हाँ, उसी गद्दा पर बैठ करके और माला लेके पूजा पाठ लेकर के करने लग गए ऐसा नहीं होना चाहिए पहले तो समझो आसन कैसी होनी चाहिए ध्यान देखिए सुनना आपके कल्याण की बात बता रहा हूं आसन कैसी होनी चाहिए कुश का आसन पर अब अधिकार किसका है देखो बाघांबर पर मृगशाला पर और आसन पर अधिकार भेद है लेकिन आसन में बता सक रहा हूं अधिकार भेद फिर सुन लेना किसी से कु भवेद आयु कुछ के आसन पर बैठ करके जो नित्य कर्म किया जाता है पूजा पाठ किया जाता है उससे आयु बढ़ती है मोक्ष व्याघ्र चरमणी बाघाम्बर पर बैठ करके किया जाने वाला साधन मोक्ष देता है अजिने सर्व सिद्धि सियात पर बैठ के करोगे तो सारी सिद्धियां मिल जाएंगी कंबले ही कंबले सिद्धिरुतमा और कम्बल पे उत्तम सिद्धि होती है और सबसे निरापद कम्बल ही है उसमें सबका अधिकार है कम्बल कम्बल का मतलब वो जो आज कम्बल आता है ना पता नहीं कैसा कैसा जिसमें ऊन रहता ही नहीं वो कम्बल नहीं भीड़ के ऊन का बना हुआ जो कम्बल है उस पर बैठ करके अगर साधन किया जाए तो संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं लेकिन कंबल भेड़ के का होना चाहिए अब व्यासपीठ से कह रहा हूं लाल कंबल का आसन हो तो और अच्छा है लाल कंबल का आसन सबके लिए उत्तम सिद्धि देने वाला और सबका उस पर अधिकार है एक बात और बता दू इसी प्रसंग में लोग क्या करते हैं महाराज जी लोग क्या करते हैं कि आजकल आसन मिलते हैं बड़े बड़े दरी के टुकड़ों को काट काट करके मिलते कि नहीं मिलते दरी के टुकड़ों को काट काट करके उसकी आसन बना जा, बना डालते हैं है? उस पर कभी मत बैठना वो दरी के टुकड़े के आसन पर कभी मत बैठना नहीं दरिद्र हो जाओगे पूजा करते करते वस्त्रासने सु दारिद्रियम शास्त्र कह रहा है वस्त्रासने सु दारिद्र्यम और कोई कहते कुछ आश्रय नहीं पृथ्वी में बैठ गए कह भूई बढ़िया धरण्याम शोक संभव पृथ्वी पर खाली बैठने के बाद शोक होता है और शिलाया भवे व्याधि खाली पत्थर पर बैठ गए पत्थर बैठो आसन खाली पत्थर पर बैठ गए तो रोग हो जाएगा महाराज जी और व्यर्थ काम और काट के आसन पर बैठ गए चौकी पर तो व्यर्थ परिश्रम सारा पूजा पाठ का परिश्रम व्यर्थ इसलिए आसन सुद्धि होनी चाहिए आसन बढ़िया होनी चाहिए आसन की बात चलो निजकर डासी नागरे पुछाला बैठे जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना इस कान से के इस कान से निकाल मत देना बैठे सहज ही संभु कृपाला भगवान भगवान शंकर के सामने भगवती भाष्वती सी पार्वती जी आई और पार्वती जी ने आकर के बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न किया है और अपने हृदय की शंका को भगवान शंकर के सामने उपस्थित किया सच्चे हृदय से एकदम निश्चल हृदय से प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल भीन सुनी शिव मन भाई पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर के शंकर जी के हृदय में राम जी आ गए हाँ प्रश्न कहें, हर ही राम सब आए प्रेम पुलके लोचन जल छाए मगन ध्यान रस जुग, पुनी मन दंडि रघुपति चरित महेश तब हरषित तो बरने लीन शंकर जी वंदना कर रहे पहले कथा के कहने की पहले वंदना करो बगैर वंदना किए हुए कथा कभी मत कहो बंदो बाल रूप सोही रामू मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अज ये वंदना है वंदना है वंदना है वंदना शंकर जी की वंदना है बंदो बाल रूप सोही रामू सब सिधि सुलभ जपत जीसु नामू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर सिदा गिरा उ पहले तो तारीफ किया तारीफ करना चाहिए श्रोताओं की तारीफ करना चाहिए हम भी आपकी तारीफ करते हैं अगर कर किया तो अभी कर रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज धन्य हो धन्य हम भी कहते हैं धन्य हो धन्य हो अगर तुम ना आते तो हम किसू कथा सुनाते हैं हमारे कथा के तो प्रवाह करने में आप साधन बढ़ गए इसलिए आप धन्य धन्य धन्य गिरिराज कुमारी अब इसके बाद बोले बाबा बड़ी प्रशस्ति की है लेकिन प्रशस्ति करने के बाद कहते हैं सुनो एक बात मुश्किल नहीं अच्छी लगी सब तारीफें तारीफ नहीं होनी चाहिए है? तारीफ तो हम बहुत करें और आप बिठे बीचे में दंड बैठक करने लग जाएं जाए उठे बैठे से अच्छा होगा बारे? समय से आओ कथा में जो हनुमान जी समय से जाते हैं और आप देरी से आते हैं ऐसे हमारी सोता तो देरी से नहीं आती कोई कोई प्रमाद कर देता है सोने में है? नहीं कम भोजन करो नींद भी नहीं लगेगी जाना भी नहीं पड़ेगा ठीक-ठीक हाँ, से आओ, कम भोजन करके आओ करके वही मत छो घूर मत को में लो हाँ, थोड़ा भोजन करके आओ थोड़ा भोजन करके आओ और कथा में पहले आओ और पहले आओ पहले आकर के भजन करो कीर्तन करो हम एक अत्यंत सुंदर भजन गायक जिनका कंठ भी सुंदर भजन भी सुंदर ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं अगर आप कहो तो कल से हम उनका भजन पंद्रह मिनट पहले कर दें बोली अगर आप हाथ उठाओ तो हम करेंगे ऐसे नहीं करेंगे कल से सवा तीन बजे बल्कि तीन बजे आप आ जाओ तीन बजे से सुंदर भजन अयोध्या जी से आए बड़े सुंदर भजनानंदी भजन गाने वाले जिन, जिनको भजन गाने के लिए बुलाया जाता है महाराज हाँ जगह जगह मालटाल दे के आपको ऐसे ही मिलना है मालटाल देव चाहे मत देव समझन तो आए हैं कल से है कि नहीं है, है कि नहीं अरे नहीं है कहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ा कल से आपकी ड्यूटी तीन बजे से यहां होगी अरे वाह हां बोलो नहीं तो हम अभी ना कर दें अरे हाँ कि ना बोलो ना अरे हाथ जोड़ना तो ये भी है मुझको छोड़ दीजिए <laughs> एक हाथ उठाओ एक हाथ <laughs> कल से इनकी ड्यूटी कल से ये तीन बजे आकर के यहां पर बढ़िया भजन अपने साथियों के साथ आकर करेंगे आप लोग सब आकर के सुनिए देखिए क्या उनके कंठ में लालित्य है और क्या पद है उनके और जिस समय मिथिला के पद गाएंगे महाराज उस समय तो आप कहोगे हाय हाय इतना बढ़िया तो कभी सुना ही नहीं है ना? हाँ जी तो मैं कह रहा था क्या कह रहा था ये कहां से आ गई कहां से आ गई क्या कह रहा था धन्य धन हाँ तो मैं कह रहा था कि फिर कुछ था थोड़ी मीठी मीठी नहीं सब थोड़ी कड़वी भी श्री पार्वती जी ने पूछा कि महाराज आप जो राम नाम जपते हैं तुम अपनी राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगती आप जो राम नाम जपते हैं ये राम वही है पूर्ण ब्रह्म की कोई दूसरे अब जहां दूसरे कहा वही तो महाराज जी दशरथ तरे कोई दूसरे और आप जपते हो कोई दूसरे जहां उन्होंने ऐसा कहा अब शंकर जी के तो महाराज यहां से लेके यहां तक लग गई आग हा? बड़ा संभाला महाराज बहुत संभाला संभाल सम्हाल के वंदना की बहुत संभाल के थोड़ी थोड़ी थोड़ी तारीफ की बड़ा संभाला बड़ा संभाल के वंदना की वंदना समान की थोड़ी तारीफ की लेकिन आग तो भरी हुई है करे क्या सुनो कहे क्या तू एक बात नहीं मोही सुहानी जदपि मोहबस कही मोह मन ज्ञान जदपि मोहबस कहे हो मोह भवानी तुम जो कहा राम को आना जानती हो ऐसा कौन कहता है हम अपने मुंह से इसकी व्याख्या नहीं करेंगे आप सुन लो कहते तुम जानती हो ऐसा कौन कहता है कि कौन कहता है कि कहे सुने अस अधर ग्रसेज मोह पिसाच पाखंडी हरिपद विमुख अजान झूठ न साच लंबी लंबी है सब सब नहीं ये पार्वती जी के के लिए लिए जा रही है ये शब्द पार्वती जी घूम ने कहा पूरा कैसे कहेंगे आप मेरी माँ को गाली पकड़े हम पूरा कैसे कहेंगे <laughs> नहीं कहेंगे पूरा खूब कहा महाराज जी और कहने के बाद कहने के बाद आज हाँ शंकर जी बड़ी जोश में है बड़े ताव में क्यों कि मेरे राम को तुमने कोई दूसरा बताया दशरथ नंदन राम कोई दूसरे हैं, और ब्रह्म राम कोई दूसरे है पहले तो खूब कहा और कहने के बाद पांचों मुख से बोल रहे जान दीजिए पांचों मुख पहला मुख बोला पहला मुख कि नहीं, अगुण नहीं नहीं कचू वेदा गा वही मुनि पुराण बुद्ध वेदा अगुन अरूप अलख जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई एक दूसरा मुंह फिर बोल रहा है पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगत परावर नाथ रघुकुल मनी मम स्वामी सोई कही शिव मा तीसरा मुंह बोल रहा है विषय करण समेता सकल एक, एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई कूह बोला तीन चौथा मुंह बोल रहा है पार्वती कै बिनु पद चले सुने काना कर बिनु कर्म कर आदि आदि पूरा पढ़ लेना यही इमिगा वही वेद बुध अजा ही मुनि ध्यान सोई दशरथ रथ सुत भगत अरे कोशलपति भगवान ये चौथा पांचवा मैं बोल रहा है काशी मरत जंतु अवलोकी नाम भले की प्रभु मोर, प्रभु मोरा मोरे चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतरयामी महाराज पांचों मुख भगवान श्री शंकर जी महाराज ने राम तत्व का प्रतिपादन किया और परिणाम क्या हुआ इस कठोर वचन को सुन करके सून्य शिव के ब्रह्म भंजन बचना मिटी गये सब कुतर्क कहे रचन सारा कुतर्क भूल गया और जब तक कुतर्क भूलेगा नहीं तब तक कथा अच्छी लगेगी नहीं चौपाई है तब तक कथा अच्छी लगेगी नहीं हरिहर पद हरिहर पद रति मति न कुतर की तीन कह मधुर कथा रघुबर की सारी कुतर मिट गई अद्भुत अद्भुत स्नेह छलक उठा मारा एक पर्वत था महाराज पर्वत सूखा पर्वत चारों तरफ सूखा वातावरण पीने के लिए जल कहीं नहीं और दूसरे दिन गए तो देखा क्या कि रसमती धारा बह रही है। पूछा ये हमने देखा नहीं हम दूसरे दिन गए तो देखा क्या रसमती धारा बह रही है चारों तरफ पानी बह रहा है। क्या हो गया कि रात को बड़ी जोर से बिजली कड़की और ऐसी बिजली कड़की किस पर्वत में छेद हो गया और छेद हो गया इस सूखे पत्थर में कठोर पत्थर में छेद हो गया और इसके हृदय से रस की धारा छलक उठी और वही रस की धारा प्रवाहित हो रही है हृदय रूपी अज्ञान के पर्वत पर हृदय रूपी अज्ञान के पर्वत पर जब संत की कठोर वाणी की बिजली तड़कती है तो उस हृदय में हृदय का ज्ञान विदीर्ण हो जाता है और वहां से स्नेहमयी रस धारा समुच्छरित हो जाती है और जीवन कृतार्थ हो जाता है सुन्य शिव के भ्रम भंजन बचना मिटी गये सब कुतर्क कह रचना उसके बाद पारती जी ने चौदह प्रश्न किए हैं वो चौदह प्रश्न रामचरितमानस के मूल हैं उन्हीं के आधार पर रामचरितमानस चलिए उन्होंने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान का अवतार इसलिए होता है ये कोई माई का आज तक कह नहीं सका कोई नहीं कह सका हरी अवतार हे तुझे ही होई इदम इथम कही जा न सोई देखो एक बार तो देखो ये तो निश्चित समझ लो अगर राणावतार हो रहा है तो रावण अवतार जरूर होगा आप कहोगे कृपा शंकर संभाल के बोलो राम जी का अवतार तो ठीक का रावण रावणी अवतार कह रहे हो गलती गलती नहीं मांगे ब्राह्मण है गलती कैसे मानेंगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कृपाशंकर निर्भय रावण का भी अवतार होता है अब पहले रावण का अवतार फिर राम जी का अवतार ढूंढ रहा राह जो याद नहीं आ रही बहुरी बहुरी बोलो कहे सिवण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनी गाई जब तक रावण का अवतार होगा नहीं तब तक राम जी का अवतार भी होगा नहीं पहले रावण अवतार होगा उसके बाद राम जी का अवतार होगा और रावण कोई ऐरा गहरा नथु खैरा पचकल्याणी रंगई बुधई सोमारू नहीं बनता है रावण भी कोई विशेष बनता है महाराज रावण बनके कौन आ रहे हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो भगवान के द्वारपाल जय विजय रावण बन करके आ रहे हैं भगवान का साचर्य छोड़ करके आ रहे हैं रोने लगे जय विजय स्वामी आपका नित्य कंकर छूट रहा है आपसे अलग हो रहे हैं भगवान भक्तों के वियोग में छलक पड़े आंसू बहने लग गए जय विजय तुम्हारे बिना हम सुखी नहीं रहेंगे तुम चलो और तुम्हें यहां बुलाने के लिए हम भी आ रहे हैं तुम चलो तुमको बुलाने के लिए हम भी आ रहे हैं हमको क्यों भेजा मेरे स्वामी मेरी भुजाओं में बहुत दिन से खाज मच रही है मेरे मेरे मेरे मेरी लड़ने की इच्छा हो गई और मुझसे जय विजय कौन लड़ सकता है ये कीट पतंगे क्या लड़ेंगे मुझसे मुझसे लड़ने की सामर्थ्य जय विजय तुम में तुम चलो और अप, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं अपनी भुजाओं की खाज मिटाने के लिए आ रहा हूं रावण कौन बनता है एक बार जय विजय बने भगवान के गण राम जी के गण बने शंकर जी ने कहा स्वामी एक बार हमारे गणों को भी सौभाग्य दे तो एक बार शंकर जी के भी गण बने रावण रावण रावण कुंभ कर सियाराम जय विजय बने और उसके बाद शंकर जी के गण बने वो कैसे बने इनको तो संकाधिको को श्राप दिया था इनको नारद जी ने श्राप दिया पार्वती जी ने कहा शंकर जी कथा सुना रहे कह क्या कहा आपने सुनो सुनो ध्यान से वो हमारे गण से उनको नारद जी ने श्राप दिया तो राम जी कौन बना क्या राम जी हमारे राम जी बने और कौन बना क्योंकि राम जी क्यों बने क्या उनको नारद जी ने श्राप दे दिया कहीं नारद जी ने श्राप दिया मेरे गुरु ने क्या तुम्हारे गुरु में कोई सुर्खाव जेपर लगे हुए हैं लेकिन सुरखाप का पर लगना चाहिए जो अपने गुरु में सुरखाप के पर नहीं मानता मूर्ख है पार्वती जी की निष्ठा देखें कि नारदी नहीं कलप एक ते ही लगी अवतारा पार्वती जी ने कहा नारद जी ने साफ दिया मेरे गुरुदेव ने साफ दिया भगवान को साफ दिया जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा ऐसे कह रही कारण कवन साप मुनिदीना कायपराध रमापति ऐसे कह रही हूं महाराज शंकर जी हंस पड़े कह बोली पार्वती लोग बोला मुझको कहते बोली तुम <laughs> बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ को नारद मोह की सारी कथा शंकर जी ने सुनाई इस कथा को मैं जरा कम कहा करता हूं इसलिए उसमें ऐसा नहीं कुछ अनुचित है अनुचित तो कुछ नहीं है लेकिन उसकी व्याख्या करने के लिए मुझको कम से कम पांच दिन चाहिए दो दो घंटा रोज दस घंटा तब मैं उस चरित्र का रहस्य आपको सुना पाऊं और पांच मिनट में सुना सकूंगा नहीं इसलिए उस चरित्र को मैं प्रणाम करना लेकिन एक बात बता दू भानु प्रताप का चरित्र और श्री देवर्षिनाथ का चरित्र दोनों चरित्रों की विशेषता सूत्र में सुनाऊं संक्षेप में सुनाऊ ऐसे नहीं सुनाऊंगा कीर्तन करो पहले